ब्रह्म सूत्र के चतुर्थ अध्याय के प्रथम पाद के प्रथम अधिकरण का हम लोग विचार कर रहे हैं इस अधिकरण का विषय संशय तथा पूर्व पक्ष भास्कर भगवान बता रहे हैं इस अधिकरण के विषय के रूप में श्रोतव्य मंतव्य निरिध्याजिज्ञासित अन्वेष्टव्य इत्यादि वाक्यों को बताया गया इन वाक्यों के द्वारा ब्रह्मज्ञान के साधन के रूप से विहित जो श्रवणादि है उनका एक बार ही अनुष्ठान करना चाहिए या आवृत्ति होनी चाहिए बार बार श्रवणादि करने चाहिए ये संशय है आत्मा वारे द्रतव्य श्रोतव्य इत्यादि के द्वारा ज्ञान साधनूपेण विहित श्रवण विषय बना करके संशय बताया गया सकृत्त्यय कर्तव्य आवशीद इति इस वाक्य से तो प्रत्यय यानी ब्रह्म ज्ञान के साधन भूत श्रवण इनका सकृत कर्तव्य यानी एक बार अनुष्ठान करना चाहिए अथवा आवृत्तिया प्रत्यय कर्तव्य बार बार करना चाहिए इस प्रकार का संशय होने पर किनतावत प्राप्तम इत्यादि से पूर्व पक्ष का अवतरण हुआ भाष्य में और टीकाकार ने पूर्व पक्ष के इस अवतरण वाक्य का अवतरण लिखते समय आवृत्ति अधिकरण का अपने से पूर्ववर्ती अधिकरण के साथ दृष्टांत संबंध बताया दृष्टांत संगति जैसे पूर्व अधिकरण में यानी तीसरे अध्याय के अंतिम अधिकरण में यह निर्णय हुआ ब्रह्मज्ञान का फलभूत मुक्ति निर्विशेषा है ब्रह्म साक्षात्कार से मुक्त मनुष्य हो जाए, या देवता हो जाए, या अन्य हो जाए, ऋषि आदि, जाको ब्रह्मज्ञान के फल के रूप में प्राप्त होने वाली मुक्ति में कोई अंतर नहीं है एक जैसी मुक्ति है तो ब्रह्मज्ञान के फलभूत मुक्ति में जैसे विशेषाभाव बताया गया निरिशहता बताई गई पूर्व पक्षी कहते हैं ऐसे ही ब्रह्म ज्ञान के साधन जो श्रवणादि हैं उनमें भी अवृत्ति रूप विशेष का अभाव ही रहेगा अवृत्ति की आवश्यकता नहीं होगी इस प्रकार दृष्टांत संगति से पूर्वपक्ष बताया जा रहा है किन तावत प्राप्तम इत्यादि से तो भाष्य में है किन तावत प्राप्तम तो पूर्व अपना निश्चय बता रहे हैं कि सकृत प्रत्ययस्यात सियात प्रयाजादिवत तो श्रवण का एक बार अनुष्ठान होना चाहिए यह पूर्व पक्षी कहते हैं दृष्टान्त बताते हैं प्रयाज को तो जैसे दर्श याग के अंगभूत प्रयाजादि शास्त्र के द्वारा विहित है प्रयाज के उपकारक के रूप में तो वे बार बार नहीं करने पड़ते एक बार प्रयाजादि अंगों का अनुष्ठान हो गया तो उतने मात्र से वे अदृष्ट द्वारा दर्श पूर्णमाशरूपी अंगी के उपकारक बन जाते हैं जैसे ऐसे ही श्रोतव्य इस वाक्य के द्वारा बताया गया श्रवण एक बार कर लें। उतने मात्र से ही ब्रह्मज्ञान का वो उपकारक बनेगा यह पूर्व पक्षी ने अपना निश्चय बताया कि सकृत प्रत्यय प्रयाजादि वत इसमें हेतु बताते हैं पूर्व पक्षी कि तावता शास्त्रस्य तावता इन्हें एक बार अनुष्ठान मात्र से तावता का अर्थ है श्रवणादि का एक बार अनुष्ठान करने मात्र से ही श्रोतव्य मंतव्य इत्यादि शास्त्र के द्वारा विहित जो साधन है वह संपन्न होता है दैसे प्रयास का एक बार अनुष्ठान होने से ही प्रयास के विधायक शास्त्रार्थ का अनुष्ठान संपन्न होता है ऐसे एक बार आवृत्ति एक बार करने से ही श्रवण आदि शास्त्रार्थ अनुष्ठित हो गया ये माना जाएगा एक तावता शास्त्र से कृतार्थत्वात् सर्व्यात्मुनि तो सिद्धांत ही है हुँ। हुँ। आ, ये वे लोग हैं सर्वज्ञात्मुनि भी श्रवणादि को अदृष्ट फलक नहीं मानते और यहां श्रवणादि का जो अदृष्ट फल मानना चाहते हैं वे लोग पूर्व पक्षी हैं सर्वज्ञात मुनि के मत में श्रवण दृष्ट फलक है उत्तम अधिकारी को एक बार करने से भी साक्षात्कार का उत्पादक बनता है यानी कि अदृष्ट फल होगा तो इसलिए यहाँ तो पूर्व हैं एक प्रकार से वे जो प्रयाज जैसे अदृष्ट द्वारा साधन बन जाते हैं आ, इसके दर्श पूर्णमाशादि के ऐसे अदृष्ट द्वारा ब्रह्मज्ञान के साधन श्रवणादि होते हैं होते हैं ये मानना जिनका है वो यहां के पूर्व हैं तो अस्रीय मानायाम ही अवर तो तावता शास्त्र कृतार्थत्वात यही तू बताया और कहते हैं जब एक बार करने मात्र से ही श्रवणादि शास्त्र सार्थक हो जाता है श्रोतव्य इत्यादि विधि तो वहां पर आवृत्ति तो सुनाई नहीं दे रही है और अस्रीयमान आवृत्ति का यदि अनुष्ठान करते हैं बार बार श्रवण करते हैं तो श्रुति को बार बार श्रवण का विधान अपेक्षित होता तो वहां आवृत्ति का वाचक शब्द प्रयोग होता ना लेकिन ऐसा कोई शब्द प्रयोग नहीं है इससे निकलता है कि श्रुति को एक बार ही श्रवणादि अपेक्षित है ब्रह्म ज्ञान के उपकारकत्व अनुरूपे न एक बार ही उनका अनुष्ठान अपेक्षित है और तब भी यदि शास्त्र नहीं कह रहा है आवृत्ति करने के लिए और करते हैं तो अशास्त्रार्थ ही हो जाएगा शास्त्रार्थ तो नहीं होगा शास्त्र का अर्थ तो नहीं माना जाएगा वो सिद्धांति बताएंगे असकृत उपदेशात पूर्व पक्षी कहते हैं कि श्रवण श्रोतभ्य करके एक बार ही बता है तो यही पूर्व पक्षी कह रहे हैं कि असूयमाणायाम ही आवृत्तों क्रियमाणायाम अशास्त्रे कृत क्रित भवे भवेत। तो असूयमाणायां ही आवृत तो जो श्रवणादि श्रवणादिकी आवृत्ति वाक्य में असूयमाण है श्रवणादि के विधायक वाक्य में आवृत्ति का वाचक कोई पद प्रयोग नहीं है तब भी यदि श्रवणादि की आवृत्ति करेंगे तो वह शास्त्रार्थ नहीं माना जाएगा तो कहते अशास्त्रार्थ कृतो भवेद यानी शास्त्र जो नहीं करने के लिए बता रहा है वो किया जाए किया हुआ माना जाएगा आवृत्ति करने के लिए शास्त्र तो कह नहीं रहा है और आवृत्ति कर रहे हैं तो यह अशास्त्रार्थ कृत भवेद हो जाएगा आगे हैं ननु इत्यादि की अवतरण टीका से पहले टीकाकार पूर्वपक्ष के मत में और सिद्धांत मत में फल भेद बताते हैं फिर ननु इत्यादि का अवतरण आएगा अत्र पूर्वपक्ष श्रवणादे प्रयासवत अदृष्टार्थत्व सकृत अनुष्ठान फलम यावत् अवघातव दृष्टार्थवाद यावत इति भेदः ये फलात्मक जो एक अंश होता है अधिकरण का वो बता रहे हैं तो कहते अत्रयने अस्मिन अधिकरणे इस अधिकरण में पूर्वपक्षवे प्रयासवत अदृष्टार्थवात्त तो पूर्वपक्ष के अनुसार श्रवण मननादि का कोई दृष्ट फल नहीं है अदृष्ट फल है तो श्रवणादे अदृष्टार्थवात्त तो कैसे अदृष्टार्थ है वे तो कहते प्रयाजवत तो जैसे दर्श पूर्णमास का अंग प्रयाज दर्श पूर्णमास याग में उपकारक होता है अदृष्ट द्वारा दृष्ट कोई उपकार उसका नहीं है ऐसे श्रवण आदि भी ब्रह्म विद्या के उपकारक है अदृष्ट द्वारा इसे बताने के लिए प्रयासवत ये दृष्टांत है तो उनमें श्रवणादि में अदृष्टार्थत्व तो होने से कर्म में जो अदृष्टार्थ अर्थ होता है साधन होता है जिसका फल अदृष्ट होता है उसका अनुष्ठान एक बार होता है प्रयास अदृष्टार्थ है तो उसका एक बार अनुष्ठान है अनेक बार नहीं होता प्रयास है दर्श पूर्णमास याग का अंगभूत याग है तो याग ही लेकिन वो स्वतंत्र याग नहीं है वो है दर्श पूर्णिमास का अंग शेष तो प्रयास आदि जो अदृष्ट साधन हैं वे अदृष्टार्थ साधन जैसे एक बार अनुष्ठित होते हैं उनका बार बार अनुष्ठान नहीं होता ऐसे ही पूर्व पक्ष के अनुसार श्रवणादि भी अदृष्टार्थ होने से एक बार अनुष्ठान श्रवनादि का होगा तो ये कहा श्रवणादेह सकृत अनुष्ठानम फलम पूर्व पक्ष के मत में फल होगा और सिद्धांत मत के अनुसार तो इस अधिकरण के सिद्धांती का कथन है श्रवण आदि अदृष्टार्थ नहीं है उनका कोई अदृष्ट अपूर्व इतना मात्र फल नहीं है वो दृष्टार्थ है और दृष्ट फल है उनका साक्षात्कार इसलिए दृष्टार्थ होने से कर्मकांड में जो साधन दृष्ट फलक है उसकी आवृत्ति दृष्ट फल की उपलब्धि तक होती है उसका आवृत्ति शानुष्ठान होता है ऐसा मीमांसकों का मानना है अदृष्ट फलक साधन तो एक बार और दृष्ट-फलक साधन का अनुष्ठान जब तक दृष्ट-फल की उपलब्धि नहीं होती तब तक होता है आवृत्ति करते रहना होता है ये मीमांसकों का निर्णय है इसके अनुसार मीमांसकों का ही उदाहरण बताया जा रहा है दृष्ट-फलक साधन जिसकी आवृत्ति मीमांसक मानते हैं ऐसा सिद्धांत तो हेतु अवघातव दृष्टार्थत्वात् यावत् फलम आवृत्ति ये फल हो जाएगा अवघात कहते हैं विहीन अवहती इस वाक्य के द्वारा विहित अवघात कूटना वृहि को धान को कूटना रूप जो क्रिया विहित है यह क्रिया एक बार अवघात होगा या बार बार अवघात की आवृत्ति होगी यह संशय हुआ तो पूर्व पक्षी ने कहा कि एक बार धान को कूटने से ही हो जाती है शास्त्रार्थ अनुष्ठित हो गया ये माना जाएगा इसलिए एक बार ही अनुष्ठान मान लो मीमांसकों के पूर्व पक्षी ने कहा लेकिन मीमांसकों ने कहा अवघात का फल वितुषीकरण फल है वितुषीकरण का अर्थ है छिलके से चावल को अलग करना ये फल होने से जब तक दृष्टफल वितुषीकरण की ठीक ठीक प्राप्ति नहीं होती तब तक कूटनारूप क्रिया का आवर्तन होगा आवृत्ति होगी ये मीमांसकों का निश्चय है निशिद्धांत है तो उसी को दृष्टांत बता करके कहते जैसे अवघात क्रिया दृष्ट फलक होने से उसकी आवृत्ति आप लोग मानते हो मीमांसकों को सिद्धांत कह रहे हैं ऐसे ब्रह्म ज्ञान रूप दृष्ट फल वाले ये श्रवणा दी है तो उनकी भी दृष्ट फलक होने से अवघात के तरह आवृत्ति ही मानी जाएगी एक बार मात्र अनुष्ठान नहीं होगा ब्रह्म साक्षात्कार पर्यंत श्रवणादि का आवर्तन होगा ये सिद्धांत मत में फल है असकृत अनुष्ठान ये पूर्व पक्ष और सिद्धांत मत में फल भेद है इसे कहा इति भेद इससे अब भाष्यस्थ ननु इत्यादि पूर्वपक्ष के प्रति शंका है इस वाक्य से पूर्व पक्ष के प्रति जो सिद्धांतिक अनुयायी के द्वारा शंका की जा रही है उसका अवतरण लिखते हैं टीकाकार असकृत उपदेशात असकृत उपदेश अन्यथा अन्य अपपत्तिया साधनावृत्तौ शास्त्र सेत्पर्य शंकते नु तो कहा कि यहाँ पर असकृत यने अनेक बार उपदेश है श्रोतव्यक उपदेश है मंतव्य उपदेश है निधि ध्यात उपदेश है तो ये जो वाक्य की आवृत्ति विधि वाक्य की आवृत्ति तो ये अस्कृत उपदेश श्रवणादि साधनों की आवृत्ति का सूचक है नहीं तो अस्कृत उपदेश न होता वह व्यर्थ होगा वह असकृत उपदेश की अन्यथा अनुपपत्ति रूप अर्थापत्ति प्रमाण से आवृत्ति श्रवणादि की ज्ञापित हो रही है अवगत हो रही है ऐसा यदि पूर्व पक्षी के प्रति सिद्धांती कहते हैं तो सिद्धांती की इस शंका का पहले पूर्व पक्षी अनुवाद करते हैं फिर निराकरण करेंगे अपने मतानुसार फिर पूर्व पक्ष एक प्रकार से सुदृढ़ हो जाएगा जो पूर्व पक्ष के पर आक्षेप किया गया उसका निराकरण पूर्व पक्ष करेंगे तो पूर्व पक्ष दृढ़ हो जाएगा ना फिर उस सुदृढ़ पूर्व पक्ष का निराकरण सिद्धांती करेंगे तो पहले शंकारीय भाष्य में ननु असक्रित उपदेशा उधारिता उधारितामादय कहे कि श्रोतव्य मंत्य निधिध्यासीव्य इत्यादि ब्रह्मज्ञान का साधन बताने वाले अनेक वाक्यों का कथन है अनेक वाक्य प्रयोग है यह अनेक वाक्य प्रयोग रूप जो असकृत उपदेश है वह अन्यथा अनुपत्यान अर्थापत्ति प्रमाश है ब्रह्मज्ञान के साधन के विधायक अनेक वाक्य प्रयोग के सार्थक्य के लिए स्रोत, श्रवणादि साधनों की आवृत्ति मानी जाएगी ये कहते हैं। तो आवृत्ति हो जाएगी ऐसा यदि पूर्व पक्षी के प्रति सिद्धांती कहते हैं तो एवं अपि इत्यादि से पूर्व पक्षी इस शंका का समाधान करते हैं सिद्धांति के अपि इत्यादि जो पूर्वपक्ष का समाधान वाक्य है का। उसका अवतरण लिखते हैं टीकाकार श्रवण समुच्चय सिद्ध्यथन असकृत उक् इत्याह उपपत्तेर्नावृत अपि इति तो श्रवणादीना समुच्चय तो ये जो श्रवणादि हैं इनका समुच्चय ये है असकृत उपदेश का फल असकृत उपदेश की अन्यथा अनुपपत्ति हो यदि तब तो माना जा सकता है आवृत्ति फल है उसका आवृत्ति से अतिरिक्त कोई अन्य प्रकार से असकृत उपदेश सार्थक हो जाए तब तो असकृत उपदेश अन्यथा अनुपन्न नहीं माना जाएगा अन्यथा उपपन्न ही माना जाएगा असकृत उपदेश की अन्यथा उपपत्ति पूर्व पक्षी बता रहे हैं वो अन्यथा उपपत्ति क्या होगी तो श्रोतव्य मंतव्य निधि ये जो ब्रह्म ज्ञान के साधन को बताने वाले वाक्यों का अनेक वाक्यों का प्रयोग है यह प्रयोग श्रवणादि की आवृत्ति बताने के लिए नहीं है अपितु तो उसका उद्देश्य है प्रयोजन है ब्रह्मज्ञान के साधन के रूप से श्रवण मनन निधि अनेक साधनों का समुच्चय ये असकृत वाक्य प्रयोग का फल है समुच्चय तो श्रवणादि का समुच्चय ब्रह्मज्ञान के साधन के रूप में बताने के लिए अस्कृत उपदेश सार्थक हुआ अन्यथा उत्पन्न हुआ इसलिए नहीं कहा जा सकता कि श्रवणादि को बताने वाले अनेक वाक्य प्रयोग को सार्थक बनाने के लिए श्रवणादि की आवृत्ति अपेक्षित है ये नहीं कह सकते उसका तो अन्य प्रयोजन है अनेक वाक्य प्रयोग का वो अन्य प्रयोजन हुआ श्रवनादि का समुच्चय ये समाधान कर रहे पूर्व पक्षी तो ये कहते हैं श्रवणादि नाम टीका में है कि श्रवणादि नाम समुच्चय सिद्ध्यथत्वक् अन्यथा उपपत्तेर न आवृत तात्पर्य असकृत उक्ने असकृत उपदेशस्य आवृतो तात्पर्यम न ऐसा अन्वय करना पूर्व पक्षी कह रहे हैं जो अनेक वाक्य प्रयोग है उसका तात्पर्य श्रवणादि की आवृत्ति में नहीं है श्रवणादि की आवृत्ति बताने में इसका तात्पर्य नहीं है तो किसमें तात्पर्य है फिर उसका क्या फल होगा तो फल कहा कि समुच्चय सिद्ध्यथत्व श्रवणादि का समुच्चय ब्रह्म ज्ञान के प्रति सिद्ध करने के लिए असकृत उपदेश है तो इस प्रकार ये ब्रह्म ज्ञान के प्रति श्रवणादि का समुच्चय विधान अनेक बार वाक्य प्रयोग का प्रयोजन सिद्ध होने से अन्यथा अनुपपत्ति नहीं है वो अन्यथा सिद्धि ही हुई तो अन्यथा उपपत्ति होने के कारण असकृत उपदेश की ये नहीं कहा जा सकता कि असकृत उपदेश श्रवनादि की आवृत्ति का ज्ञापक है ये पूर्वपक्षी कह रहे हैं तो नाम समुच्चय सिद्ध्यर्थत्व असकृत उक् अन्यथा उपपत्तेर नवृत्तौ तात्पर्य इत्या इस अभिप्राय से पूर्वपक्षी सिद्धांतिकी शंका का निराकरण कर रहे हैं अभी रहने दो तो थोड़े देर ये करेगा उधर है दूर। तो अपि यावत् दो एवं यत्द आवर्त सकत्श्रवण इति नातिरिक्तम् तो कहते एवं एवं अपि कहतेमिका अर्थ है असकृत उपदेश मानने पर भी बार बार अनेक बार शब्द प्रयोग होने पर भी श्रोतव्य मंतव्य इत्यादि जितना शब्द आया है जिस साधन को बताने के लिए जितने बार वाक्य है उतने बार उस साधन की आवृत्ति तो मैत्री ब्राह्मण में ब्रह्मज्ञान के साधन के रूप में श्रवण की तो अनेक बार आवृत्ति नहीं है श्रवण का बोधक वाक्य तो एक ही है स्रोतव्य फिर मनन का बोधक वाक्य है मंतव्य फिर निदिध्यासन को बताने वाला वाक्य है निधि तो इन वाक्यों के द्वारा बताए गए जो साधन हैं, वो एक बार ही बताया जा रहा है तो एक बार श्रवण किया जाएगा एक बार मनन किया जाएगा एक बार निर्ध्यासन किया जाएगा इस, पर, इस प्रकार तीनों का एक बार समुच्चय अनुष्ठान होगा ब्रह्म ज्ञान के साधन के रूप में एवं अपि यानी असकृत उपदेश स्वीकार करने पर भी यावत शब्दम आवर्तयेत। तो जिस साधन को बताने के लिए वाक्य का जितने बार प्रयोग हुआ उतने बार ही उस साधन की आवृत्ति तो श्रवण को बताने के लिए एक बार प्रयोग है इसलिए एक बार श्रवण होगा मनन को बताने के लिए एक बार प्रयोग है तो मनन एक बार एक बार निधि स्रोतव्य मंतव्य निदिध्या तीनों का एक एक बार अनुष्ठान ये समुच्चय हो जाएगा न अतिरिक्तम अतिरिक्तमें बार बार श्रवण नहीं किए जाएंगे एक एक बार इन तीनों का अनुष्ठान होगा ये तो हुआ आत्मावारे द्रष्टव्य स्रोतव्य मंतव्य निधिध्याशितव्य ये जो निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान को बताने वाला वाक्य है ब्रह्म ज्ञान के साधनों को बताने वाला वाक्य उसका अर्थ इस प्रकार व्यवस्था होगी और जहां सगुन ब्रह्म विद्या है उपासना वहां पर तो एक बार शब्द प्रयोग है उपासना के विधायक वाक्य का तो एक ही बार अनुष्ठान होगा उपास्या चित्तवृत्ति का एक बार अनुष्ठान करके उपपत्ति होगी ये कह रहे हैं तो भाष्य में भाष्य में जो दूसरा वाक्य आ रहा है सकृत उपदेशु इत्यादि इसका अवतरण है टीका में सगुण साक्षात्कार साधनेवृत्तिम आना, आह सकृदी तो सगुण ब्रह्म का साक्षात्कार फलक जो साधन है वहां पर भी पूर्व कथन है एक बार ही उपासना होगी अनेक बार नहीं, नहीं। ये पूर्व कह रहे हैं, तो सगुण साक्षात्कार साधनेशु अपि अनावृत्ति आह सकृदी तो भाष्यमय है सकृत उपदेशु तो वेद उपासीता अनावृत्ति तो सकृत उपदेश या एक बार ही जहाँ उपासना का विधायक आया, तो वहाँ पर विहित उपासना का एक ही बार अनुष्ठान वहां भी आवृत्ति नहीं कहा तो वेद उपासित इत्यादि उपासना के विधायक शब्द प्रयोग हैं वो यदि एक ही बार हुआ तो एक ही बार अनुष्ठान इस प्रकार ये पूर्व पक्ष हैं इति अनावृत्ति एक बार अनुष्ठान आनावृत्ति का अर्थ है आवृत्ति नहीं होगी इति शब्द है पूर्व पक्ष के समाप्ति का द्योतक अब सिद्धांत को बताने वाले सूत्र का अवतरण है भाष्य में एवं ये एवं प्राप्ते ब्रूम यानी इस प्रकार पूर्व पक्ष प्राप्त होने पर श्रवणादि का आवर्तन नहीं होगा एक बार मात्र अनुष्ठान होगा प्रयासादि के तरह इत्याक पूर्वपक्ष प्राप्त होने पर एवं शब, एवं प्राप्ति का अर्थ है ब्रूम यानी विद्धांति न ब्रूम हम सिद्धांती अपना अभिप्राय इन श्रवणादि के अनुष्ठान के विषय में प्रकट करते हैं तो सूत्र का उच्चारण कर लें ले रसकृत उपदेशात आवृत्ति असकृत उपदेशात दो पद है इसमें आवृत्ति ही और असकृत उपदेशात ऐसे आवृत्ति असक तीन मान सकते हैं आवृत्ति असकृत और उपदेशात्कृत एक अलग पद तो इसमें श्रवणादि का अध्यय करना श्रवणादि नाम आवृत्ति और कर्तव्य पद का कर्तव्य पद का भी अध्यय करना तो सूत्रस्थ एक पद आवृत्ति और अध्यारित दो पद श्रवणादि नाम और कर्तव्या इन तीन पदों की मिलकर के सिद्धांति की प्रतिज्ञा होगी प्रतिज्ञा वाक्य होगा श्रवणादि नाम आवृत्ति कर्तव्या सिद्धांति की प्रतिज्ञा है श्रवनादिंग साधनों की साधक को आवृत्ति ही करनी चाहिए पूर्व पक्षी पूछेंगे हेतु उनका एक अवानतर प्रश्न उपस्थित होगा कुतः यानी अकस्मात्नात् उसका उत्तर है असकृत उपदेशात ये हेतु बताया जा रहा है ब्रह्म ज्ञान के साधन के रूप में श्रवण की जिज्ञासु को आवृत्ति ही क्यों करनी चाहिए ये जो प्रश्न था हेतु विषयक जिज्ञासा को प्रकट करने वाला वो हेतु बताया जा रहा है असकृत उपदेशात तो श्रोतव्य मंतव्य निधि ऐसा ब्रह्मज्ञान के साधन को बताने वाले वाक्यों का अनेक बार प्रयोग होने से असकृत उपदेशात्कार है ये अनेक बार जो प्रयोग हैं यह बताता है कि श्रुति को ब्रह्म ज्ञान के साधन के रूप में श्रवणादि की आवृत्ति साधक के द्वारा अपेक्षित है आवृत्ति असकृत उपदेशात पूर्व पक्षी ने यद्यपि इस आवृत्ति का अन्य प्रयोजन बताया था लेकिन सिद्धांत अभी बताएंगे कि जो पूर्व पक्षी ने प्रयोजन बताया है समुच्चय श्रवण का असकृत उपदेश का फल पूर्व पक्षी ने समुच्चय बताया था ना इसलिए वो अन्यथा उपन्न है सिद्धांती बताएंगे कि असकृत उपदेश के प्रयोजन के रूप में दो उपस्थित हो रहे हैं एक आवृत्ति दूसरा पूर्व पक्षी ने बताया हुआ समुच्चय जो श्रोतव्य मंतव्य निधि ध्यातव्य ऐसा असकृत उपदेश है उसके फल के रूप में सामने आ रहे हैं दो एक समुच्चय दूसरा आवृत्ति इन दो में से क्या फल माना जाए जाकृत उपदेश को सार्थक बनाने के लिए तो पूर्व पक्षी ने कहा समुच्चय मान लो सिद्धांति कह रहे हैं आवृत्ति मान लो तो इन दोनों में से निश्चित युक्ति युक्त फल क्या माना जाता है प्रश्न तो सिद्धांति विनिगमना बताते हैं विनिगमना कहा जाता है एक तर युक्तिर युक्त जब एक ही पदार्थ के विषय में दो पक्ष उपस्थित हो जाए दो मत उपस्थित हो जाए तो उनमें से कौन सा उचित है युक्त है, कौन सा अयुक्त है, इसका निर्धारण करने के लिए विनिगमना की आवश्यकता होती है युक्ति की आवश्यकता होती है तो उनमें से एक पक्ष युक्तियुक्त होगा दूसरा युक्तिरहित होगा ऐसे यहां पर असकृत उपदेश का फल समुच्चय है यह बताने वाला एक पक्ष है पूर्व पक्ष असकृत उपदेश का फल आवृत्ति है यह बताने वाला सिद्धांत पक्ष है इन दो में से जिसके पक्ष में युक्ति होगी न्याय होगा वो माना जाएगा उचित असकृत उपदेश का फल और जिसके पक्ष में युक्ति नहीं है वो माना जाएगा पक्ष अनुचित अयुक्त तो सिद्धांति के पक्ष में युक्ति मिल जाती है यदि श्रवणादि की आवृत्ति मानते हैं तो श्रवण दृष्ट दृष्टफलक सिद्ध हो जाते हैं और पूर्व पक्ष के अनुसार समुच्चय मानते हैं और एक ही बार अनुष्ठान करते हैं तो अदृष्टार्थक श्रवण आदि हैं ऐसी उनकी कल्पना करनी पड़ती है तो श्रवणादि का दृष्ट फल माना जाए आवृत्ति द्वारा या समुच्चय मान करके अदृष्ट फलक मात्र श्रवणादि को माना जाए तो ऐसे प्रसंग में एक न्याय है वो न्याय बताता है कि जब किसी साधन के फल की कल्पना करनी पड़ रही हो दृष्ट फल होगा कि अदृष्ट फल होगा तो न्याय बताता है दृष्ट फल यदि संभव हो दृष्ट फल की कल्पना तो अदृष्ट फल की कल्पना अनुचित मानी जाती है संभवती दृष्ट दृष्ट फले अदृष्ट कल्पनम अन्यायम ऐसा न्याय है ना युक्ति है तो इस न्याय से अनुग्रहित सिद्धांत पक्ष हैं। श्रवणादि की आवृत्ति मानते हैं तो उनमें दृष्ट फलकत्व तो आता है और समुच्चय मान करके पूर्व पक्ष के अनुसार ये करते हैं तो अदृष्ट फल की कल्पना करनी पड़ती है उनके तो दृष्ट फल संभव हो तो अदृष्ट फल की कल्पना को वह न्याय अनुचित बताता है इसलिए जो असकृत उपदेश है श्रोतव्य मंतव्य निधिध्याव्य इत्यादि उसका समुच्चय फल आ, की कल्पना करना यह गलत है और आवृत्ति मानते हैं तो दृष्ट फलकता उनमें सिद्ध होती है इस तात्पर्य को ध्यान में रख करके इस तात्पर्य को ध्यान में रख करके बताते हैं टीकाकार और सिद्ध यानी इसी को ध्यान में रख करके पहले सूत्रकार ने अपने मत को सिद्ध करने वाला हेतु बताया असकृत उपदेशात असकृत उपदेशात इसलिए सूत्र में आवृत्ति असकृत उपदेशातीय है तो जो अनेक बार ब्रह्म ज्ञान के साधनों को बताने वाला वाक्य प्रयोग है वह ये सूचित कर रहा है कि श्रवण आवृति द्वारा दृष्ट फलक है ये ज्ञापन करता है इसी प्रकार का अर्थ भषकर भगवान इस सूत्र का भाष्य में बता रहे हैं प्रत्यावृति कर्तव्या कुतः इत्यादि से एवं प्राप्त ब्रूम के बाद में भाष्य आ रहा है ना नीख लिया है इस पर चर्चा हम लोग कल कर लें